भगवान ने वरुण पर विजय प्राप्त किया और अपने पिता को ले आए जब नंदबाबा ने यह कह सुनाया सब व्रजवासियों को कि स्वयं वरुण ने मेरे श्री कृष्ण की पूजा करी अब तो व्रजवासियों को पक्का भरोसा हो गया बैंकुठ वाले नाथ हमको स्नाथ करने के लिए हमारे ब्रज में आए हैं सभी ने भगवान से कहा हे नाथ आप अपने धाम का हमें दर्शन कराओ तब भगवान ने दर्शाया मां शलोकम स्वम गोपान तमस भगवान ने अपने दिव्य वैकुंठ धाम का दर्शन कराया और फिर पूछा कि यहाँ रहना है कि मां तो सब बोले कि आपका वैंकुंठ बहुत अच्छा है लेकिन प्रभु हम तो ब्रज में ही रहना पसंद करेंगे तो ये कथा यहाँ तक पहुंची उसके बाद रासलीला की कथा शुरू होती है कि हमें तो तुम्हारे साथ रमण करना है कन्हैया हमें तो तुम अपना अनुभव दे अपनी अनुभूति का दान कराओ हम तुम्हारे साथ एक होना चाहते हैं, यही रास है रसस्वरूप श्री कृष्ण के साथ एक रस हो जाना। तो उस रसस्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति जहां है वहां आनंद है रसम हेवायम लब्धवा आनंदी भवती तो इसका मतलब है कि यह अनुभूति किनको होती है बोले वैंकुंठ या स्वर्ग आदि परलोक के सुख की भी वासना जिसके मन में नहीं रहती न यह संसार के सुखों की आसक्ति न परलोक के सुखों की वासना इहा मुत्रार्थ फल भोग विराग जो वेदांत श्रवण के लिए साधन चतुष्टय की बात है उसमें कहा गया इहा मुत्रार्थ फल भोग विराग मतलब यह लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों की आसक्ति का अत्यंतिक अभाव उसको बोलते हैं वैराग्य ऐसा वैराग्य जिसके मन में आता है फिर वह उस श्रीकृष्ण तत्व की अनुभूति को प्राप्त करता है श्रीकृष्ण की कृपा से तो वही है रासलीला रास, रास पंचांगी श्रीशुक उच भगवान अबिता रात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षर तुम मनश्चक्रे योगाश्रित सलीला आत्मा परमात्मा के मिलन की कथा श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है यह स्त्री पुरुष के मिलन की स्त्री पुरुष के रमण की कथा नहीं है ये आत्मा परमात्मा के मिलन की कथा है श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, है भगवान पहला ही शब्द है भगवान श्री कृष्ण भगवान है शेश्वरीय संपन्न साक्षात परमात्मा भगवान अपी रन मतलब जीव तो भगवान से मिलने के लिए उत्सुक हैं लेकिन जब तक भगवान भी न मन बनाए तब तक जीव शिव का मिलन कैसे हो सकता है तो आज भगवान ने भी मन बनाया भगवान अपि रन तुम ही वे रात्रि आई बहुवचन है जिसके लिए नंदव्रज कुमारी काउं को भगवान ने वचन दिया था रामावतार में दंडकारण्य के ऋषियों को वचन दिया था वे रात्रि आई शरदोत्फुल्ल मल्लिका शरद पूर्णिमा कुसुमित वन है आकाश में पूर्णिमा का चांद शीतल चांदनी बिखेर रहा है वृंदावन वृंदा तुलसी उसका वन नागरी तुलसी तो पौधे के रूप में तुम्हारे आंगन में लगी रहती है लेकिन वन तुलसी बड़े बड़े वृक्ष के जैसी लगती है उसकी मंजरी का कितनी दिव्य सुगंध। आहा, शीतल मंद सुगंधी हवा चल रही है कुसुमित वन है अभी अभी वर्षा ऋतु पूरी हुई और शरद आई है चारों ओर हरियाली छाई है सुंदर उपवन कुंज निकुंज बहती हुई जमना यह सब देखकर श्री कृष्ण ने रास के लिए मन बनाया प्रभु ने आज दिव्य श्रृंगार किया और चल दिए वृंदावन की ओर और सगन वन में जाकर चांदनी रात में श्री कृष्ण ने अपनी वेणु अधर से लगाया प्राण फूटे वेणु बज उठी वेणु वृंदावन पर वह वैणु स्वर संगीत गोपी गोपियों के कान में पड़ा यह नाद नहीं है यह श्री कृष्ण की पुकार है वंशी में एक एक गोपी का नाम ले लेकर मानो पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं सबको। ये निमंत्रण है निशम्य गीत तदनंगवरधनम व्रज स्त्रियत मानसा जग मुरयक्षितिद्यम सत्र का जबलोल तद अनंग वर्धनम गीतम निशम्य अनंग काम को बढ़ाने वाला यह काम कृष्ण विषयक काम ही काम पे लगाता है काम इच्छा वासना कृष्णा वही काम पे लगाता है लेकिन यह काम यह कामना साधारण नहीं है संसार की नहीं है कृष्ण विषयक है क्योंकि व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहित मानसा व्रचनारी जिनके मन को श्री कृष्ण ने पकड़ लिया है, जिनका मन श्री कृष्ण में लग गया उनके मन में कामना उत्पन्न भी होती है तो श्री कृष्ण विषयक ही होती है कृष्ण से मिलेंगे कृष्ण के साथ नमन करेंगे हमें उनका संग चाहिए हमें उन्हें उनके साथ रहना है उनके संग रास रचाना है और एक कदम्य आकर्षण कहते हैं श्री कृष्ण ने वंशी में क्लीम काम बीज प्रकट किया था इसलिए सब गोपियों काम से युक्त हो गई श्री कृष्ण भीतर हैं आत्मा रूपी और वे वे वंशी बजाते हैं ये अनाहत नाद सांस इसी के चल चलते चलती है और वो वंशी बजाते हैं भीतर से कनाहत नाद उठ रहा है वही श्री कृष्ण की वंशी है और वो है तब मन में कामनाएं होती है कि चलो बड़ा भवन बनाए चलो फैक्ट्री लगाए ये सब संसार विषय कामना चलो शादी करने चलो संतान हो हमारे घर में ये सब संसार विषयक कामनाएं लेकिन वो कामना कब होती है जब श्री कृष्ण वंशी बधाए आत्मा है श्री कृष्ण और ये जो सांसें चल रही है साहब तब तक, तक, तक वो मन में कामनाएं उत्पन्न होती है लेकिन यहां पर कृष्ण विषयक कामना चलो बहुत हो गया अब भगवत प्राप्ति करें चलो अब परमात्मा का अनुभव करें चलो इस नाम रूपात्मक संसार प्रपंच से मुक्त होकर के परमात्मा में लीन हो जाए एक कामना यह कृष्ण विषयक कामना चलो अब अपना कल्याण करें